अगले शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के, केंद्री की केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के त्रिरियो प्रभा द्वारा प्रस्तुत है भारत की लोक कथाएं श्रृंखला के अंतर्गत कुमाऊं की एक लोक कथा बकरे की होशियारी बहुत पुरानी बात है बिनसर के जंगल में एक बकरा और बकरी रहते थे उसी जंगल में एक दुष्ट सियार भी रहता था जब बकरा और बकरी घास चरने जाते तो सियार चुपके-चुपके आता और उनके किसी एक छोटे बच्चे को खा जाता ऐसे ही उसने उनके सारे बच्चे खा डाले थे बेचारा बकरा और बकरी रो धोकर रह जाते एक बार बकरी ने फिर दो बच्चों को जन्म दिया मत लाली रो मत रोने से क्या होगा अबकी बार गोल देवता हमारी रक्षा करें सावधान रहेंगे ताकि सियार बच्चों को छू भी न सके कितनी ही सावधानी रखते हैं सियार तो आ ही नमकता है और हमारे बच्चों को खाई जाता है नहीं अबकी बार मैं कोई ना कोई उपाय सोच ही लूंगा वाह वाह वाह क्या तरकीब सूझी है वाह बन गई बात क्या बात है क्या तरकीब है मैं तो सुनू। तो सुनू। <laughs> कैसी है तरकीब अजी वाह तरकीब तो बहुत बढ़िया है ठीक है अब जैसा मैंने बताया तू वैसा ही करना तू मैं जाकर उधर पहाड़ी पर बैठता हूं जैसे ही मैं सर हिलाऊं तुम बच्चों को चूंटी काट कर रुला देना ठीक ठीक मैं यहां बैठे तुम्हें देखती रहूं आहा अब देखना मेरा कमाल बकरा और बकरी बहुत खुश थे उन्हें आशा थी कि अब उनके बच्चों को कियार नहीं खा सकेगा बक्रा जाकर एक पहाड़ी के ऊपर बैठ गया जहां से दूर दूर तक का सारा द्रिश्य दिखाई देता था बक्री भी चौकन्नी होकर बक्रे की तरफ देख रही थी तब ही बक्री ने सिरह लाया ही तो मैं लाया था सियार मार कल अजी ये बड़े शैतान मसी हैं कहती हैं सियार का ताजा कलेजा खाएंगे मांस ही कलेजा तो छू भी नहीं रहे ओहो बड़ी आफत है अब इस समय कहां से लाऊं सियार का कलेजा अरे वाह सियार मामा सही समय पर Bucsé kufsé Friar ka kaléja Khaané keliè zis kere Aoi, aoi Béthou Béthou Né, nè, abhi Né, nè, abhi nè Béthou ga Ma, ma, ma Pheer kubhi aunga Abhi to mai Jalzi me ho Ma, ma, dalti kio ho Aoi na Né, nè, nè, mai लेबरस आऊंगा कालू आग लग रहा है सीआर दम दबाकर जो भागा तो उसने जंगल के दूसरे छोर पर पहुंचकर सांस ली वहां उसका दोस्त चतुर्लंगूर पेड़ पर बैठा था सीआर को बकचट भागते देखकर लंगूर ने आवाज लगाई भूरे अजी भूरे सिया अरे यार कहां जा रहे हो इतनी तेजी से दौड़कर कहीं दावत आवत है क्या हम भी चलते हैं कहो तो अरे कैसी दावत चतरू यहां तो आज हमारी ही दावत बनने वाली थी तुम्हारी दावत बनने वाली थी हां वो कैसे यार अरे भैया कुछ मत पूछो आपकी बार लारीी बकरी ने ऐसे बच्चों को जन्म दिया है जो जो शियार का कले जा खाते हैं वह बच्चे मेरा कले जार खाने के लिए तल्लार रहेथे इसलिए कालू बकरा मेरी ताथ में था हा और मुझे बुलार रहा था ताकि मुझे मार कर मेरा कले जा बच्चों को खिला देश ह? पर मैं तो भैया जान छुड़ाकर भाग आया <laughs> अरे तुम इतने चालाक होकर भी मूर्ख बन गए भूरे मैं मूर्ख बन गया कैसे अरे भाई बकरे बकरियां घास खाते हैं खाते हैं कि नहीं हां यह तो सच है तो फिर बकरी के बच्चे भी तो घास ही खाएंगे हैं कह तो तुम ठीक रहे हो शत्रु पर पर मैं तो उधर कभी नहीं जाऊंगा <laughs> अरे यार <laughs> तुम भी बड़े डरपोक हो अरे तुम्हें डर लगता है तो हम भी चले तुम्हारे साथ नहीं नहीं नहीं भाई मैं वहां कभी नहीं जाऊंगा तुम तो डरकर भाग जाओगे मरूंगा तो मैं काम करते हैं मैं तुम्हारी पूंछ से अपनी पूंछ बांध देता हूं अब तो मैं तुम्हें छोड़कर नहीं भाग सकूंगा हां क्यों अब तो तैयार हो अब अब अब तुम जिद करते हो तो चलो पर हां पहले अपनी पूंछ कसकर बांध लो मेरी पूंछ से हाँ। हाँ। बान्दे स्यार और लंगूर बकरी के घर की परफ चले बकरी ने स्यार और लंगूर को एक साथ आते देखा तो फिर से बकरी को इशारा किया बकरी ने फिर बच्चों को हलके से चूती भरी लाली बच्चों को क्योई हुआ रही है इने चुब करा न प्यार का ताजा कलेजा कहां से लाऊं मुश्किल से एक प्यार हाथ था वो भी भाग निकला अरे हां एक दिखा देख अभी उसे मार कर ताजा कलेजा लाता हूं ए क्या चतरू लंगूर और अपनी पूंछ बांधे साथ-साथ रहे ठीक है बच्चों मैं दोनों की खबर लेता हूं आ, आओ आओ आओ आओ शत्रु आओ सिया तुम बड़ी देर में आए पर हां तुम तो कह रहे थे कि कम से कम 4 से 7 लाओगे बस एक ही सियार साथ लाए आ, वो भी इतनी देर के बाद आ, अरे बच्चे कब से भूख के मारे रो रहे हैं dulangur ye tumhari chaal thi hai isi liye tum mujhe ghal laaye hai haan tab mujhe maar kar bakra apne bachchon ko mera kaleja khila de choke baad magmagar ab is ऊंचे टीले से गिरकर दोनों मर जाएंगे इनका यही अंत ठीक है अब, अब कोई खतरा नहीं <laughs> <laughs> की होशियारी अभी आप सुन रहे थे कुमाऊं की यह लोककथा इसका नाट्य रूपांतरण किया मधु जोशी ने भाग लेने वाले कलाकार वीना होरा कींती आनंद विजया राजदा शांति ऐस्कलरा और दिनेश वर्मा ध्वनि अंकन दीपक पांडे निर्माण सहयोग वंदना निगम निर्माण एवं प्रस्तुति प्रभूदयाल खट्टर तथा परियोजना निर्देशन डॉ एलजी सुमित्रा